धर्मप्रेमी सज्जनो मातृशक्ति दैनिक जीवन में व्यक्ति मन बुद्धि से क्या, क्या भूले करता है इस बात का इन् प्रत्येक को रहना चाहिए उससे यह प्रयोजन सिद्ध हो जावेगा कि मुझे ईश्वर के साथ या अन्य जड़ चेतन पदार्थों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति इस बात पर भी ध्यान देवे कि समाज राष्ट्र के प्रति उसका क्या कर्तव्य है इस वर्तमान काल में समाज राष्ट्र पर क्या क्या संकट हैं, उनको कैसे दूर किया जावे। राष्ट्र के उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय हैं जिनको उपस्थित किया जाए व्यक्ति इस बात पर ध्यान देवे कि मैं जैसे अपनी उन्नति चाहता हूं वैसे ही समाज राष्ट्र की उन्नति भी करूं परिवार उटम्ब वाले लोगों को भी ऐसे विचारना चाहिए कि हम जैसे अपने परिवार की उन्नति चाहते और करते हैं ऐसे ही समाज देश की उन्नति भी करें ऐसा व्यवहार करने से व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचता है कृतकृत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है ऐसा करने से जहां वो ईश्वर प्राप्ति करने की क्षमता योग्यता प्राप्त करता है उसी प्रकार से वह व्यक्ति समाज राष्ट्र की उन्नति भी करता है यदि ऐसा नहीं किया जाए तो परिणाम ये निकलते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत नहीं कर पाता कृतकृत ता तक नहीं पहुंचता और समाज राष्ट्र को भी विशेष देन नहीं दे सकता एक सिद्धांत समन रखना चाहिए कि ईश्वर की दृष्टि क्या है ईश्वर का ज्ञान किस बात का निर्देश करता है ईश्वर का स्वभाव कैसा है ईश्वर समझने के लिए वेदों को पढ़ना पडता है ईश्वर को समझने के लिए कल ऋषिकृत ग्रन्थो पढना पढना पडता ईश्वर के स्वभाव समझना पडता है ईश्वर के स्वभाव को समझना फिर वेदों को समझना फिर ऋषिकृत ग्रंथों को समझना और उस ईश्वर के स्वभाव को समझ करके अपने जीवन में उतारने वाले ऋषि योगी महापुरुषों को के जीवन को समझना और फिर इनके अनुरूप अपने जीवन को बनाना ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझना वेदों में जो विधान है उपदेश है कर्तव्य अकर्तव्य उसको समझना फिर ऋषिकृत ग्रंथों में जो संविधान नियम है सत्या सत्य शुभ अशुभ अच्छे बुरे का उपदेश उसको समझना उसके पश्चात इनके अनुरूप आचरण करने वाले महापुरुषों के जीवन को समझना और इसके पश्चात वैसा ही अपना आचरण बनाना इसके विपरीत गुण गुणकर्म स्वभाव को छोड़ देना तो व्यक्ति की कृत कृतकृत्यता का कारण है क्या क्या समझ में आया आपको ईश्वर के दुर्धर्म स्वभाव समझना।, समझना एक बात ऋषि ग्रंथों को पढ़ करके उनको समझना दो बात ईश्वर को प्राप्त करने वाले ऋषि महापुरुषों आदि के जीवन को समझना और जीवन में उतारने का प्रयास फिर छूट गया महापुरुषों के जीवन को समझना और संख्या करने का कौन बताएगा क्या छूटा वेद को समझना ये छूटा हाँ जी को समझना ये सृष्टि को अच्छी प्रकार से ये और इसमें आएगा तो कितने हो जाएंगे इकट्ठे करो सब ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव को समझना वेद वेदों को समझना ऋषिकृत ग्रंथों को समझना इन वेद वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के रूप चलने वाले आचरण करने वाले सत्पुरुषों के जीवन को समझना और शक्ति को या समझना अब क्या शेष रह गया उनके अनुकूल आचरण करना और विपरीत आचरण छोडाना है सफलता का काण यदि को समझ लेंगे और औरों को भी समझाने में समर्थ हो औरोथ जिणम ये न कलेगा आज जो व्यक्ति भूगोल का जनसमुदा छह अरब से ऊपर लोग हैं जनसंख्या वो एकाद को छोड़ के सब भटक चुके हैं वो जीवन की कृतकृत्यता कर्त को नहीं जान पा रहे जो कृतकृत कर्त सफलता नहीं है उसको वो सफलता मान बैठे हैं और औरों को मनवाने में लगे हुए हैं ये स्थिति भूगोल की है यदि आपने ये सज्जा तैयारी नहीं की जो सिखाया जा रहा आप भी भी उसी पंक्ति में जाके खड़े हो जाएंगे भी ये उ पङ्क्ति खडेगे कालान्त बह सो आचरण मे जैरा और और म अग्रसर करे, चलाये प्रेरणा दे ऐसे लोगो बना अन्यथा जा बा जोने लक्ष्यो भूल चुके कृतकता नी सफलतानि सफलता मन चुके वो उसी उ लक्ष्य मा वाले चलने का उपदेश देगा ये स्थिति आए। आप कोई से के में चलेंगे या तु चलेगे या इच सकते आ यदि समर्थ्य शक्ति जो बताय सफलता क ये आपकी अत्यंत दृढ़ है उत्कृष्ट है इस पर आपने चल चल के अपने आप को ऐसा बना दिया है कि आपको कोई बाहर का वातावरण प्रभावित नहीं कर सकता तब तो आप बच सकते हैं औरों को बचा सकते हैं यदि आप निर्बल हैं ये शक्ति कम है तो आप निश्चित रूपेण स्वयं में विफल हो जाएंगे और फिर औरों को विफल बनाने की बात करेंगे इन बातों को इस योग विद्या को वेद विद्या को दर्शन विद्या को जो व्यक्ति नहीं समझता एक और फिर आचरण में लाके नहीं देखता दो, वो निश्चित रूपेन व्यक्ति उल्टे मार्ग को अपनाता है और विफल हो जाता नहीं बच सकता इस स्थिति को उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो तप त्याग परिश्रम योगाभ्यास यम नियम का पालन निष्काम कर्म जो करने होते हैं वो सब उसको करना पड़ेगा यदि वो नहीं करता तो कभी भी इस वैदिक परंपरा के जीवन की जो सफलता है उसको उपलब्ध नहीं कर सकता ज्ञान अधर्म अन्याय कुसंस्कार उल्टा राजा उल्टा समाज उल्टे परिवार उल्टे मित्र इनसे लुटपेट करके रह जाना ये मनुष्य का धर्म नहीं है क्या समझ में आया माता जी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा देव भाई जी आ रहा नींद आ रही ये सोच लिया ये तो के लिए उपदेश तु मुझे क्या लेना देना आके इतना ही बा इ धनजी भा हा क्या समझ आपको? कौन बोलेगा बोलो क्या समझ बोलो? समाज विश्वर जान मनुष्य धर्म ऐसे जीवन का सहन करना मरे हुए व्यक्ति मेरे उसमें कोई अंतर नहीं <laughs> कोई अंतर नहीं मर पड़ा हो ना जैसे उसके तुल्य वो व्यक्ति है वो डरता है आलसी है प्रमादी है इंद्रियों के सुखों के अंदर वो तल्लीन रहता है और उस स्थिति से वो टकराना नहीं चाहता ऐसी स्थिति उसकी समाज उ आचरण दिखागा उल्टी प्रेरणा देगे हि वैसे हि बनेगे और पढे लिखने कथा दर्शनयोग महाविद्यालय पठ ग दर्शनो के विद्वान् बन गे योग विद्या सिखी औको देखेगे ऐसा जैसा बताया तो, वो, वो आप मता बगे यो भी केगे देखो ये दर्शनों का विद्वान ये देखो ये योग वाला, इसकी हालत देखो, सीने वा हो व्यवस्था लोके ऐसे कले का बता अगेगा क्यानजी क्या ये आपको ब्रह्मचारी थाने था दर्शन पडे थे इ योग सिखा था आोग विलास मग्न है बिल्कुल तलीन है इसको पता ही नहीं है तो ऐसा कहलवाना ठीक है क्या नहीं, नहीं, नहीं। है नहीं।, नहीं है तो तैयार हो जाओ यदि नहीं तो मरे हुए व्यक्ति की स्थिति जैसा जीवन बनाना हो तो ठीक है चलो जैसा चलो आपको जो साधन मिले जो पढ़ाने वाले मिले, जो योग शिक्षण बहु कविधाल्पना यदि कल्पना अवस्था मे मिलती का काले कल्पना माया बोलि मै कक्षा उर्णी और बीस वर्षा मे ये सुविधा क्याकेला अब, अब त्मक अध्ययन मेरा। पता नी क्या, क्या की विद्या मेने सृष्टि मिषियो ग्रन्थो आगे चल दर्शनो वेदो आगे चलो जैस जै सम वैसे वैसे वो स्थिति परिवर्तित होती गई और यदि मुझे ऐसे ही पढ़ाने वाले मिल जाते यदि सारे साधन घी दूध व्यवस्थाएं पूरी चिकित्सा मिल जाती इतना यदि मुझे समय मिल जाता ये जो आप तो पता नहीं कैसी स्थिति में उत्पन्न कर देता ये उस समय की बात बताता हूं जिसमें मेरी अवस्था बीस वर्ष की होगी उसके पीछे की घटना सुनाता हूं पहले वाली को छोड़ दीजिए आगे बढ़ेंगे तो और स्थिति बदलेगी यदि मुझे कल्पना करते में ही माता पिता वेद के विद्वान वो और फिर गुरुकुल मध्ययन मेरा में ऐसे ही करवा दिया जाता कल्पना तो तो फिर पता नहीं क्या, क्या करता असम्भव बात न देश कमाज को समझाया स्थिति यदि ऐसा नहीं करते जैसा करना चाहिए तो आपके ऊपर कितना बड़ा दोष आके पड़ेगा अब एक घटना सुनाता हूं जिस समय वैराग्य तो हो चुका था और संभावना है कि घटना सत्यार्थ प्रकाश मन में किया था या तो या नहीं किया हो पक्का नहीं कह सकते ये संसे आत्मा हरिद्वार में मैं गया लोगों के साथ गुरुकुरु में जाने से पूर्व हरिद्वार में मैंने देखा इतने लोग तल्लीन है मूर्ति पूजा में पैसों के ढेर लगे हुए हैं और वो पुजारी लोग अपना यही देखते हैं क्या चढ़ रहा है क्या आ रहा है क्या हो रहा है और मैंने देखा कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है को छोड़ के, ये ईश्वर पत्थर पूजरे धन लूटरे कैसे के हा ये मेरे दिमागना के हा यदि उल्टा होया मन पता या नीति आ आप देखेंगे कितने मत मतांतर हैं जिन में अरबों रुपया खर्च करके विशाल आश्रम इतनी बड़ी संपत्ति सब प्रकार की उन्नति करने के साधन सब प्रकार का प्रकाशन अनुवाद ब्रह्मा कुमारियों का तेरह या कितनी भाषाओं में अनुवाद क्षमता है जहां तक मैंने सुना और उसमें ईश्वर का सर्वव्यापक ईश्वर का खंडन वेदों का खंडन ऋषिकृत ग्रंथ दर्शनों का खंडन उपनीतों का खंडन सत्यार्थ प्रकाश का खंडन ऋग्वेदादी वाषि का खंडन उपनीतों का खंडन हो रहा बराबर और आप क्या सोचते हैं क्या करेंगे आप मुझे पता नहीं आपकी क्या योजना अब देखो ये प्रत्येक व्यक्ति ये ये विद्या पढ़ता योगाभ्यास सीखता दर्शनों को पढ़ता वेद को पढ़ता और वो व्यक्ति अपनी सज्जा तैयारी आचरण की विद्या की इतनी नहीं करता जिससे कि इस अज्ञान को कुरीतियों को वेद के विरुद्ध अरबों कहना चाहिए लोगों को विपरीत जाते नहीं रोकता तो वो व्यक्ति ईश्वर के साथ उचित विवार आ गया सुन क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रखी एक स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है वो सुनता है वो पढ़ भी लेता है वो पढ़ा भी देता है पर उस सुने पढ़े के अनुरूप क्रिया रूप में जीवन को नहीं बनाता उसके अनुरूप धनबंधन से प्रयास नहीं करता परिणाम वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता कितने ही लोग स्वाध्याय भी कर लेते हैं आर्य समाज के 10 नियम 51 मंतव्यों को जानते हैं सत्संग में भाग लेते हैं कुछ पढ़ पढ़ा भी लेते हैं और वो उसको आचरण में नहीं लाते तो आचरण में जब नहीं लाते तो उनके अंदर जो अविद्या है कुसंस्कार है वो सुनी पढ़ी बातों को दबा देते हैं और वही व्यक्ति काला में दूसरे मतों में जाके उनका अनुयायी बन जाता व्यक्ति व्यक्ति ले के केन्द्र में मैंने योग दर्शन पढ़ा है और आर्य समाज महम् जाता रहा ह ये ये मैंने देखी पर यहा आकर मम मानता ह्यू मे कहता अपने संस्कारो बनाता है. बुरे को है. बुरे को तब उसका तचर ठीक होने लगता है. यदि ब्रे संस्कारो नहीं, रोकता नहीं, मारता नहीं, मारता अच्छे नी मह अच्छ संस्कारोन्नता वो व्यक्ति सफल नीता पढा लिखा व्याख्याकारभाष्यकार टीकाकारीव बाते नीने मिलति इसलिए आपको ईश्वर का गुण गुणकर्णस्वभा वेदों में दिया उपदेश ऋषिकृत ग्रन्थो मे बता विद्या सत्यर् प्रश ऋग्वेदादि वासुविका मे देवा पढाते है सु बा यदि इो लेर आचरणे तु परिणाम उल्टे होगे उ या तु व्यक्ति को अधर्म को कुरीति न्याय उखाडक अथवा वो अज्ञान अधर्म कुरीत्या कुसंस्कारो मीसी बा तीसी न ये होगा या तु ईश्वर गुणकर्म स्वभाव वेदोप ऋषिरूप विद्याूप संस्कार बनाचरण विरोधी संस्कारों को मारेंगे अधर्माचरण का विनाश करेंगे आप ये स्थिति अथवा दूसरे विपरीत में ये अज्ञान ये कुसंस्कार अन्याय ये आपको मारेंगे इनसे नहीं बच सकते एक बात होगी अब जो व्यक्ति अज्ञान को अधर्म को अन्याय को कुसंस्कारों को मारने में पुरुषार्थ करता है करता, बड़ा कष्ट सहना पडता बा तप करना पड़ता, से चोटी टक्का जोर लगाना पड़ता। समाज में रह करके मह कीस विविध प्रकार उल्टा व्यवहार इ उल्टा व्यवहार न या ता समझमा मित्र साके विपरीत आचरण ऐसी स्थिति में भी उन्हीं की बात उनके साथ वो भी पीड़ित नहीं करता इतना शहन उसको करना पड़ता इससे व्यक्ति डरता है इससे बचना चाहता है तो ऐसा आराम का जीवन उसको दिखाई देता है सुख को प्राप्त करने के लिए इस स्थिति में उस व्यक्ति को अविद्या अधर्म अन्याय कुकार काम क्रोध लोभ मोह उसको मारेंगे उसको छोड़ने जाश्चित बात है आपको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए सभी गतिविधि बताई जा रही है आप इनको सुनने समझने पढ़ने पढ़ाने के पश्चात यदि इसके अनुरूप कार्य नहीं करते तो आप जैसा व्यक्ति व्यक्ति खराब व्यक्ति हानिकारक व्यक्ति धरती पे बागा ये वेख जो न जान जो नहीं, नहीं पढाया को संस्कार नीने वासया हो इ दोष न मान जाता पढे लिखे व्यक्ति का वेद संकेत का आया ये कभी प्यभि वैर